आत्मज्ञान का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारदे, जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में रथ आदि के सत्ता प्रतीत होती हैं, किंतु वहां उसका अस्तित्व रहता नहीं है, उसी प्रकार जाग्रत अवस्था में भी वे सम्रद्धियां उस प्राणी के पास नहीं रहते। प्रामाणिक तौर से अवस्था और स्वप्न अवस्था क वैसे ही के पदार्थ भी व्यवहार और परमार्थ में सत असत है स्वप्न तथा जागृत स्थिति में ऐसी ही इस परम अस्तित्व का बोध होता है सुषुप्ति अवस्था में प्राणी का चित्त निश्चल होता है सभी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के साथ मन उस आत्मा के साथ एकाकार की स्थिति में रहता है अतः ऐसा ही उस ब्रह्म का रूप है माया का अस्तित्व अभिचार के कारण ही सिद्ध होता है किंतु विचार करने पर वह अस्तित्वहीन है यह ब्रह्म के समान निरंतर विद्यमान रहती है ऐसा नहीं है यह तो मात्र कल्पना है इस प्रकार उस असत माया का आत्म संबंध के कारण सत्यत्व सिद्ध होता है जो सत्य होता है अनंत हूँ मेरा ज्ञान अनंत है मैं अपने में पूर्ण हूँ आत्मा के द्वारा अनहोत अंतः सुख में मैं हूँ सात्विक राजस और तामस गुण से संबंधित भावों से भी मैं परे हूँ मेरी उत्पत्ति अशुद्धता से नहीं हुई मैं शुद्ध हूं मैं तो अमृत स्वरूप मैं ही ब्रह्म हूं मैं ही प्राणियों 237 अध्याय गीता सार श्री भगवान ने कहा कि हे नारद अब मैं गीता का सार तत्व कहूंगा जिसे मैंने पूर्व अर्जुन को सुनाया था अष्टांग योग युक्त और वेदांत पारंगत मनुष्य के लिए आत्म कल्याण संभव है आत्म कल्याण ही परम है उस आत्म से उत्कृष्ट और कुछ भी लाभ नहीं आत्मदेह रहित किसी प्रकार का दुख नहीं है धूम रहित प्रज्ज्वलित अग्नि शिखा जैसे प्र... प्रकाश प्राप्त करती है वैसे ही आत्म स्वयं प्रदीप्त होता है जैसे आकाश में विद्युत अग्नि का प्रकाश होता है वैसे ही हृदय में आत्मा के द्वारा आत्मा प्रकाशित होती है श्रोत्र आदि इंद्रियों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है हृदय पटल पर प्रकाशित होता है तब पुरुषों का पाप कर्म नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जैसे दर्पण में दृष्टि डालने पर अपने द्वारा अपने को देख सकते हैं वैसे ही आत्मा में दृष्टि करने पर इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों को तथा पांच महाभूतों का दर्शन किया जाता है मन बुद्धि मन में अविनिवेश करें उस मन को अहंकार से स्थापित करना चाहे उस अहंकार को बुद्धि में बुद्धि को प्रकृति में प्रकृति को पुरुष में एवं पुरुष को प्रब्रह्म में लीन करना चाहे इस प्रकार करने से ही मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार के ज्ञान ज्योति प्रकाश होता है जिससे वह पुरुष मुक्त हो जाता है नौ द्वारों से युक्ते दोनों गुणों के आश्रय तथा आकाश आदि पंचभूत आत्मिक और आत्मा से अधिष्ठित इस शरीर को जो ज्ञानी व्यक्त जान लेता है वही श्रेष्ठ है और वही दर्शी है सौ अश्वमेध या हजारों वाजपेय यज्ञ इस यज्ञ ज्ञान यज्ञ के 16 अंश के फल को भी प्रदान नहीं कर सकते गीता सार कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि यह अष्टांग योग मुक्ति के लिए कहा गया है सरीर मन और वाणी को सदा सभी प्राणियों की हिंसा से निवृत्त रखना चाहिए क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उसी से परम सुख मिलता है कि कारमाना मनसा वाचा सर्व सर्वदा हिंसा विराम को धर्मो हिंसा परमं सुखं सदा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहे कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहे प्रिय मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहे यही सनातन धर्म है के सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रोयाद ब्रोयाद, ब्रोयाद सत्यमप्रियं प्रियं न न प्रियं च न नृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः चोरी से या बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का हरण करना अस्ते है इसके विपरीत आचरण करना अर्थ अर्थात कभी भी चोरी न करना अस्ते है अस्तेय कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अस्तेय यह धर्म का साधन है यत् चद्रव्या पहरणम चोरयात् बाधवलीनव स्टेयम् तस्या नाचरणम अस्तेयम धर्मशादनम सदा और सभी अवस्था में मन प्रमा और बाणे से सूत्र रहना चाहिए मैथुन का प्रत्या करना चाहिए ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए आपत्य में भी इच्छा पूर्वक द्रव्य का ग्रहण करना करें अपरिग्रह है प्रयत्न पूर्वक परिग्रह का प्रत्या करना चाहिए सोच दो प्रकार के हैं बाह्य और आभ्यंतर मृतिका और जल आदि के द्वारा वाह एवं भाव सोच के द्वारा आभ्यांतर सोच होता हैं। यद्द्र्श्चालाभ अर्थात अनायास प्राप्त से संतुष्ट होना ही संतोष है, या संतोष ही सब प्रकार के शुभ का साधन है। मन और इंद्रियों को जो एकाग्रता है, वही परम तप है। कृष्ण और चंद्रायन आदिव्रतों के द्वारा देह का सोसन ही त ओम ओमकार का जप आदि पंडित जन उसे प्राध्याय बतलाते हैं कर्म और मन वाणी से हरि की स्तुति नाम स्मरण पूजा आदि और हरि के प्रति अनन्य भक्ति ईश्वर का चिंतन कहा गया है स्वस्तिक आसन पद्मासन और अर्धासन आदि आसन कहे गए हैं अपने शरीर का वायु का नाम प्राण है उस वायु के अवरोध को प्राणयाम प्राणायाम इंद्रिया असद् विषयों में विचरण करती हैं उसको विषय के विषय से निवारित करना चाहिए साधुगण इस प्रकार के इंद्रिय निरोध को प्रत्याहार कहते हैं मूर्त और अमूर्त ब्रह्म को ध्यान कहा जाता है योगा आरंभ के समय मूर्त और अमूर्त रूप में हरि ध्यान करना चाहिए तेजोमंडल के मध्ये शंक वाय स्वरूप जो ब्रह्म अदिक्षितः मैं वही हूं इस प्रकार मन का लेकर के श्री हरि को धारणा करनी चाहे मैं ही ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं इस प्रकार देसालंम रहित अहम और ब्रह्म पदार्थ का तादात्म रूप ही समाधि है ब्रह्म गीता का सार ब्रह्मा जी ने पुनः कहा कि बेटा नारद अब मैं ब्रह्मगीत सार का वर्णन करता हूं सुनो मैं ही ब्रह्म हूं इस वाक्य का ज्ञान होने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है मैं और ब्रह्म इन दो पदों के अर्थ का ज्ञान होने पर वाक्य का ज्ञान होता है विद्वानों ने इस पद पदों को अर्थ को वाक्य तथा लक्ष्य रूप से माना है वाच्य और लक्ष्य से मिलाकर वाक्यार्थ प्राण पिंडात्मक और दूसरा आत्मा आत्माग्रहित होता है अव्यय आनंद चैतन्य प्रत्यक्ष ज्ञान के सहित है और प्राण पिंडात्मक चैतन्य उसका दूसरा पक्ष है अहम पद की लक्षणता से आत्मा का अल्पत्वगत दोष रहित शुद्ध आत्मा अर्थ होता है जो प्राण पिंडात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है जैसे ही ब्रह्मपद से प्राण पिंडात्मक अर्थ की प्रतीति होती है निष्ठाताता अप्रोक्षता आदि अर्थ प्रतीत होते हैं उसका का करके ऐसा अर्थ किया जाता है advyananda chaitanya उसी अर्थ की प्राप्ति होकर लक्षार्थ ब्रह्मपद से ही हो जाती है advyananda chaitanya को लक्षार्थ रूप में देखकर उस निर्वित के बाद प्राणी के चित्त की लक्ष्य से जो एक की स्थिति उत्पन्न होती है वही मुक्ति कही गई है